गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंद भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे निनंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिकार चरणोद गोपीजन समयुत बिंदवनमोहर वाचाकूश कृपासीधुव्य वश पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लयत गिरी यम वंदे परमंदमाधव बृंदाई तो सीते वैपिया कृष्णभक्तिपदे दे दी सत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चु नरोतम देवी सरस्वती व्या तथोज मुदीर संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी अभद्रष प्रकाशने सदाक्त गुरभोक्ति भक्ति सदा प्रमदाख जगदाभग्नमीष्टद तीथास्प शिव विरचु विताति हम पनुतपालीपूथ वंदे महापुरशते चरण त्यक्ता दुस्त सुरपी तरज्ज्वलक्ष्य धरमीष्टरज वचसा जगगा गई तपसिता वधा वो वंदे महापुरशते चरण रविन्दुस्त सुरपी तरज्ज्वलक्ष्यं धर्मीश्चारज वचसा जगगा गई तप्सिता वध वंदे महापुरश ते चरण यद्लवन खमनि छटा विस्फुित कि वधु स्वदर्श पूर्ण रागर सगरसारमूति चाराधिका मदम कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद सियादत गौर भक्त गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे आजानुलित भुजौ कन का संकेतनेकरो कमलायताक्ष जुगधर्म पालौ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 गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम गौरी प्रिय भाग नारायण प्रियमदापहारम वरान से भजवीष्यनाथ नमा गंगे तव पाद पंकज भुक्तिं सुरासुरैर्वन्दीूपुक्ति मुक्ति दिन भाव सदा नम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे तस्वेतते कोविद तस्व हेतु प्रजतेत कोविदो को न लभ्यते य भ्रमता उपरी अध तल्लते दुखपत अन्नत सुखम काले न सर्वत्र गभीर रंग हसा शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहपा ने बताएं जी जगत में रहते हुए जो लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वाई प्रभु ठाकुर बहुपा जी ने बताए ई जगत में रहते हुए जो लोग भगवान का पास जाना चाहते हैं त्यागी जीवन में प्रविष्ट हुए हैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं संन्यास पालन कर रहे हैं ये लोग अनुक्षण ये जड़ जगत का जो आपात तो मनोरम सुख है इसके पीछे गंभीर अनुसंधान के द्वारा इसके अंदर जो दुःख ही दुख है ये हर वक्त देखना चाहिए सिलेपोपा जी ने बताया जो त्यक्ता तैक्त जीवन यापन करना चाहते हैं वो आपत मनोरम बाहरी दुनिया का जो सांसारिक सुख है इसका पीछे जो कितना दुख है गंभीर दुख है ये अनुक्षण विचार करके देखने का कोशिश करे अगर नहीं करे तो जरूर उसको संसार में जाना पड़ेगा बाहरी दुनिया का जो संसार है इसमें जो सुख है इसका पीछे जो गंभीर दुख है बहुत दुख इसको अनुक्षण ब्रह्मचारी सन्यासी जो त्यक्ता श्रमिक अनुक्षण इसका पीछे विचार करके देखना है अगर नहीं देख सके तो जरूर ये संसार का सुख में वापस चला जाए शास्त्र में विचार है सन्यासात वैराग्य सन्यासात वैराग्य वैराग्याद अभयम वैराग्याद अभयम संन्यास के, के द्वारा वैराग्य उत्पादन होता है आ बैराग्यों के द्वारा अभय उत्पन्न होता है संन्यास किसको बोला जाता है संन्यास का बारे में गीता में भी भगवान व्याख्या किया लेकिन सहज व्याख्या ये है सतयुक्त न्यायास अर्थात सदवस्तु तदवस्तु भगवान इनके चरण में अपने को दे देना न्यास माना गच्छित रखना न्यास मतलब गच्छित रखना अपने को दे देना अर्थात चैतन्य महाप्रभु का जो भाषा है इसमें सन्यास प्रभु का संन्यास व्रोत को लोगोहन जे मुकुंद सेवन ब्र तो करोगोहन मुकुंद सेवाएं हाय संसार तारण मुकुंद सेवन व्रतों अर्थात भगवान का सेवा का व्रतो ग्रहण करना हर हालत में हर अवस्था में इसका नाम है वास्तव संन्यास इसमें देखा जाए तो कोई गृहस्थी व्यक्ति बाहरी दिशा में गृहस्थी जीवन यापन कर रहा है लेकिन फिर भी देखा जाता है इसको अंदर में संन्यास आ गया और वैराग्यात अभयम जो भक्ति मार्ग छोड़ के दूसरे मार्ग में जो वैराग्यों का बात आता है इसमें वास्तव वैराग्य नहीं उत्पादन होता अपराखित जगत का सुंदर जो भगवान का जो सेवा का सुख ये पाने का बाद जो जड़ जगत का सुख फीका पड़ जाए और रूप में उसको भोगने का इच्छा नहीं रह जाए इसका नाम वैराग्य भाईराग। वैराग्यों का मतलब ये नहीं कि जोर जबरदस्ती जो विषय से हटाए तो संभव नहीं संभव नहीं और ये वैराग्यों को गौर विचार में विद्या बोला जाता है वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षा अर्थ में एकम पुरुषो पुराण इत्यादि सर्वट्टाचार्यों का विचार है ये वैराग्य विद्या है अब बाकी मायावादी का जो वैराग्य है वो अविद्या है माया है वास्तव वैराग्य नहीं है श्रीमद भागवत गीता जी में काल चर्चा हुआ हो रहा था समाज का साधारण आदमी प्रशंसा करेगा जरूर भले देखो अर्जुन का अंदर कितना सारे वैराग्य आया है और यून युद्ध करना नहीं चाहता देखो कितना अच्छा है लेकिन धर्मों का परिभाषा बहुत गंभीर है क्या धर्म है क्या अधर्म है क्या धर्म है क्या अधर्म है इसका विचार करने जाए तो साधारण आदमी मुँह प्राप्त होता है धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वही विदुर नापी ऋषय नापि देव बोले ये संभव नहीं असंभव मुह्यंती सुरय मुँह प्राप्त होता है अभी अर्जुन का जो प्रवचन काल चल रहा था इसमें स्वाभाविक रूप लगेगा अर्जुन तो का अंदर में देखो विराग उपस्थित हुआ है अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता कितना अच्छा है हाँ आ चतुर वर्णों आ चतुरा आश्रम इसका क्या क्या विचार है सारे भगवान बोला ये हमारा कहना है हमने बोल के रखा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब विषय में सारे शास्त्र में बोला गया लेकिन अर्जुन का जो प्रवचन है इसमें लगता है कि अर्जुन का अंदर में बड़ा भारी वैराग्य उत्पन्न हुआ लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने खुला में खुल्ला बता दिया काल चर्चा हुआ था क्रब्यम अस्मागम पै नई तत् नएतत्वी तो उपपद्ध थे क्षुद्रम हृदय दौर्गल्यम त्याक्त्ष्ट तो परंत भगवान श्री कृष्ण इसको हृदय दौर्बल्यों का नाम से अभिहित किए और ये अर्जुन जैसा वीर के लिए संभव नहीं है उचित नहीं है ये परिष्कार साफा बता दिया अर्जुन के अंदर में बैराग्य हुआ ये बैराग्य का लक्षण है जो अर्जुन युद्ध क्षेत्रों में जब तक जुद्धों जुद्धो शुरू होने जा रहा है तब तक अर्जुन का अंदर में कभी ऐसा विचार पैदा नहीं हुआ हर वक़्त ये पैदा हुआ कि ये धर्म युद्ध है ये करना चाहिए हम करेंगे लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ युद्ध जो युद्धों में समावित हुआ उसका पहले भी अर्जुन का अंदर में ये सब विचार नहीं था अब ये विचार कहां से आ गया इसका बारे में थोड़ा चर्चा काल किया था भगवान का ये आश्चर्य लीला है अर्जुन का अंदर में थोड़ा ऐसा भाव पैदा करके ऐसा स्थिति में उसको खड़ा करके भगवान गीता का प्रवचन तमाम दुनिया का लिए रखना चाहते हैं। अर्जुन का कहना है जब भगवान ने बोला कुलव्यम समागम पार्थो तब अर्जुन ने फिर से बताया कथम संख्ये द्रोणंचो मधुसूदन इसु भी प्रति जो स्वामी पुजारोहो वरिषूदन हमारा पूज्य है ये जो भीष्व पिता में हों द्रोण ये सब तो हमारा पूज्य है और इनके साथ इन लोगों का साथ यीशु अर्थात तीर के द्वारा युद्ध करे ये तो हमारा लिए संभव नहीं है कैसे करें हम प्रश्न किए और तर्क दिए गुरुण हत्या ही महानुभावानो श्रेयो भक्तुम भैक्षम ओपी लोके हाँ? हत्वार्थ कामांस तू गुरुनिहो भुंजी ओ और भोगानो रुधिर और प्रदिग्धान गुरु जो गुरु स्थानीय है इन लोगों को महानुभव उन लोगों को हत्या करके जो लाभ है इससे हम ये विचार करते हैं कि श्रेय इससे अच्छा है जे ये सब युद्ध बुद्ध छोड़ हम भिक्षा गोहन करें और भिक्खा करके अपना ज़िंदगी को गुजारे ये ये हम उचित समझते हैं युद्ध करना गुरुवर्ग को हत्या करके क्या फ़ायदा है इससे तो अच्छा है भिक्खा करके हम अपना ज़िंदगी को गुजार लेंगे और हत्या करके जो खून से रंगे हुए जो विषय संपत्ति है ये सब भोगने जाए तो क्या इसमें आनंद होगा सुख होगा कभी सुख होगा ये अर्जुन का तर्क है और फिर तर्क दे रहे हैं कि नौ चैत विदमो कतोर नो गोरी यद जयम जदीव नो जयसु आगा युद्ध करके कि अच्छा होगा कि नहीं करके अच्छा होगा क्या आई एम इन पाजलिंग मोट हमारा अंदर में अभी जो अनस्टेबल अवस्था आ गया युद्ध करके अच्छा होगा कि नहीं करके अच्छा होगा क्या होगा तो जय होके भी क्या है पराजय होके भी इसमें निश्चय नहीं हो रहा है जाने व हत्या न जीजी जी, जी विशाम अवस्थिता प्रमुख जिन लोगों को ख़त्म करने का बाद हमारा जीने की जीने की हमारा ज़िंदगी गुजरने का जो चाहत है ये रह नहीं सकता जिंदगी का चाहत ख़त्म हो जाएगा हम कैसे जिएगा हमारा सामने धृतु राष्ट्रों का पक्ष लेके जो द्रोणाचार्य जो आदि सारे पितमा विश्व आदि सारे उपस्थित हुए इन लोगों को हत्या करके हमारा जीने की जो बासना है ज़िंदगी जीने का इच्छा तो रहता है किसी ये भी नहीं रहे अगर इसमें तर्क दिया जाए कि क्यों महाराज साक्षात कितमा विश्व जो है जुधिष्ठिर का सामने तो खुद ये सब बताया था और का दास है सब पूरा दुनिया अर्थों का दास है जुधिष्ठिर अर्थों किसी का ग़ुलामी नहीं करते सारे दुनिया अर्थों का गुलामी करते हैं कि अर्थों किसी का गुलामी नहीं करते ये बात कौन बोला बोले साक्षात पितामह पितामाश्व बोला हम ये कौरव का वंश में ये जो ये जो आपका राजधानी में दुर्योधन का इधर रहते हैं इधर भी सारे अर्थों का बस है तो इसी अवस्था में अगर पितामह विश्व ऐसा बोले हैं तो इस विचार के द्वारा क्या ये अनुभव होगा कि ये सब महाजन जो है सब अर्थों का बस है पितामह विश्व का नाम तो द्वादश महाजनों में आता है बोले तमाम दुनिया का विचार उपस्थित किया तमाम दुनिया का जो हालत है इसको स्थापन करने के लिए पितमा भीश् जुदिशिर महाराज का सामने पेश किए हैं और एक बात है पहले से ही हस्तिनापुर राजधानी में रहने का उसका इरादा था वादा किया था और होनहार की खेल है तो भाग हो गया बहुत सारे लेकिन अंतर में पंच पांडवों का लिए कृष्ण का लिए स्वाभाविक प्रीति उसका अंदर में था पितामाश्वो का स्वाभाविक प्रीति कृष्ण का लिए ये सब प्रमाण है भागवत में सुंदर शरीर छोड़ने का साई में क्या बोल रहा है सुंदर लेकिन पितामह विश्व बहुत सारे बात है इसमें महाभारत में विचार है सब बोलने जाए तो असली गीता का चर्चा नहीं होगा यहाँ अर्जुन का ये जो कहना है अर्जुन का प्रवचन चल रहा है अभी बोल रहे हैं कार्पुन दो सो अपोह तो स्वभाव पृछाई धर्मो संगूढ़ चेता जेयो सात निश्चितम ब्रूही शिष्यस्ते अहम स्वाधी मम तम प्रपण्यम कार्पुण्य दोष स्वभावः स्वभाव स्वभाव कौतर स्वभाव ये शब्दों का मान्य है स्वभाव आ ये स्वभाव जो है इसका वैष्णव जगत में विचार हो मतलब आत्मा इसका जो भाव है ये भक्ति है लेकिन इधर स्वाभाविक जो अर्थ है स्वभाव आश्रम वर्णों धर्मों का जो स्वभाव है ये स्वभाव इधर बताया गया क्षत्रियो धर्म है क्षत्रिय स्वभाव है अर्जुन का अंदर अर्जुन का कहने का मतलब है कार्पन्न दो स्व अपी पात इसका व्याख्या किए जो हमको युद्ध करना चाहिए ये जो भाव है इससे दफा हो जाना ये जो प्रस्तुति हमको युद्ध करना है इससे हट जाना सीधो साईं पाद जी ने बताया इसका नाम है कार्पन और आम, आम आदमी इस जगत में इसका कार्पनों का क्या भाव रखता है ना जो कृपण है जिसका अर्थ है खर्चा नहीं करता जिसका पास विद्या है विद्या नहीं देता ये कार्पण्य है तो एक हिसाब से विचार किया जाए अर्जुन का जो वीरता है अर्जुन का जो युद्ध करने का भाव है क्षत्रिय भाव है इसका कमी इधर इसका भाव का कम हो गया अतः रिड्यूस हो गया अतः युद्ध करना नहीं चाहता तो ये क्षत्रियो इसका जो ये जो कम कम हो गया अभी युद्ध करना नहीं चाहता है इसको ही कार्पण्य दोष हो हमारा युद्ध हमारा करने का इच्छा है ये कार्पण्य दोष के द्वारा अपहृत हो गया अत कम हो गया हमारा इच्छा नहीं हो रहा अपृक्षा में तम धर्मो संगूढ़ धर्मो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस विषय में अभी हमारा अंदर में ऐसा हालत पैदा हुआ कि हम निश्चय नहीं कर सकता हमारा अंदर में निश्चय नहीं हो रहा है धर्मों संगमूढ़ो चेतहा धर्मों क्या करना हमारा जो कर्तव्य का धर्मों है इसका बारे में हमारा मन में एकदम बेचैनी है कोई स्थिर सिद्धांत तो नहीं आ रहा है जेयोसात निश्चितम ब्रूही तन में और शिष्य अहम स्वाधि मम तम प्रपण्यम अभी अर्जुन शिष्यत्व तो ग्रहण किए इतना दिन तक दोस्ती का भावना बने रहे लेकिन आज जो है सख्व भाव है ये छोड़कर अर्जुन शिष्यत्व ग्रहण किए कृष्ण के सामने खुद बोल रहे हैं शिष्यस्ते से अहम क्यों यदि अगर शिष्यत्व ग्रहण ना करे गुरु शिष्यों को ही एकमात्र शरणागत अनुगत शिष्य शिष्य जो है स्निग्ध शिष्यो स्निग्ध शिष्यों का सामने गुज्जात गुज्जो रहस्यों को धर्मों का पेश कर देते गुप्त तो नहीं रखते इसका बारे में भागवत में विचार है स्निग्धोस्व शिष्य स्व गुरो वो गुज्जो मोपी गुज्जाति गुज्जो गुप्तो से गुप्त एकदम गुपन से गोपनीय वस्तु जो है गुप्त ज्ञान स्निग्ध जो स्निग्ध शिष्य है इसका सामने गुरुदेव खोल देते हैं दरवाजा ज्ञान का दरवाजा खोल देते हैं अभी प्रश्न आता है कि वो जो स्निग्धो शिष्य है स्निग्धो किसको बोला जाता है स्निग्धो जो बोला स्निग्धो सो शिष्य सो गुरु भग जो मियो तो लेकिन स्निग्धो कौन है ये विचार आता है जगत का आदमी बोले महाराज बड़ा भला बोला सीधा है कुछ उल्टा सीधा नहीं करता एकदम साधा सीधा है मै विचार के अनुसार भोका भी है लेकिन इसको आदमी बोलता है कि ये मना सिख दो है कितना ठंडा है चुपचाप एकदम रहता है कोई किसी का साथ ज़्यादा है ये नहीं है लेकिन भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल ने बताए हैं स्निग्धो शिष्यों का लक्षण है जो गुरुदेव का चरण में अपने को संपूर्ण रूप में समर्पित कर दिए और गुरुजी का जो सिद्धांत तो है गुरुजी का जो भाव है ये सारे गुरुजी का हृदय का जो खजाना है माल संपत्ति इसको अवधारण करने का जिसका अंदर में क्षमता है पात्रता पात्रता समझते हो ना कोई वस्तु दे तो एक तो पात्र चाहिए हम आप, आपको दूध देंगे फ्री तो आप ऐसा आए हैं कोई पात्र है ना हम दूध दो हमको आप अगर बोले हम बोला पात्र लाओ कहाँ पात्र है अगर पात्र नहीं है तो किस में डालेंगे दूध किसी भी चीज दे मांगो आप उसका लिए पात्र चाहिए तो आप अगर गुरु वैष्णव का सामने दिव्य ज्ञान को मांगोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लीव चैलेंजिंग मूड गुरु वैष्णव को हम टेस्ट करके देख लेंगे कितना जानता है क्या है भजन कैसा था किया है इसको बोलता है चैलेंजिंग मूड ये जिसका अंदर में है ये कभी भी दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे संभव नहीं होगा नहीं तो पात्रता जो है जो गुरु का गुरुजी का सिद्धांतों का विचार का स्वभाव का भाव का सारे गुरुजी से जिसको लेने का हिम्मत है शिला सरस्वती ठाकुर शास्त्रों का मुताबिक सूक्ष्म विचार करके बताते हैं वही स्निग्ध शिष्य है बाकी दूज स्निग्ध शिष्य नहीं है अस्निग्ध शिष्य छोड़ कर किसी भी दूसरा शिष्य नाम जो आप देते हो ये भी शिष्य है महाराज हमारा गुरुजी का दो हजार शिष्य है तो शास्त्रों का विचार है वो बाहर बाक़ी जो है वो दुनिया का अट्रैक्शन से कंप्लीटली बच नहीं सकता आज सुबह भी महाराज मजे मज़े में प्रश्न किए महाराज कितना किस्म का सुख है हाँ सुख तो है ही है एक तो है ये जड़ जगत का आनंद है आनंद कि, किसी, कितना किस कितना किस आनंद जड़ जगत का आनंद है फिर ब्रह्मानंद है फिर सेवा आनंद है भक्ति का आनंद जो आप वास्तविक विचार किया जाए भक्ति जब भी वेदांत सूत्र में आता है आनंदोमयो अभ्यासात ये सूत्र का कभी व्यक्त समझोगे आनंदोमयो अभ्यास आनंदोमय जो भगवान है इसका अनुशीलन करो आनंदमय भगवान का अनुशीलन करो भगवान आनंदमय भगवान का नाम गुण लीला परिकर वैशिष्टो, नाम नाम रूप नाम गुण नाम लीला नाम परिकर, नाम वैशिष्टो, नाम समझा सब नाम आप लोग समझते हो कि भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं आए ये तो नाम कीर्तन है ये तो नाम कीर्तन है नाम कीर्तन है लेकिन जब भगवत का प्रवचन सुनो तो उसमें भगवान का नाम नाम आएगा भगवान का नाम वो नाम आएगा भगवान का रूप नाम आएगा भगवान का गुण नाम आएगा भगवान का परिकर नाम आएगा धाम का नाम आएगा लीला नाम आएगा आएगा ना सारे शास्त्रों का मुताबिक विचार का मुताबिक दोजर और ट्रांसेंडेंटल एंड अपराखित नाम ये विचार करके रखना भगवान का कृष्ण का नाम लेते हो और वृंदावन को आप प्राकृतिक भूमिका में देख रहे हो भगवान का नाम लेते हो गुरु वैष्णव को मेटेरियल समझते हो हाँ कोई अगर हमको बोले कि महाराज दुनिया जो इतना आनंद ले रहा है दुनिया दुनिया में जितना सारे क्रिएचर है प्राणी आनंद ले रहा है ना यहाँ तक कि एक मच्छर है उसको भी ऐसे मरने जाओ तो भग जाएगा क्यों भाई बोले वो भी जीना चाहता है एक मच्छर को मारने जाओ वो भी भाग जाएगा पर क्यों महाराज वो बाँचना चाहता है क्यों बांचने में क्या है वो उसको आनंद होता है खून नया नया खून चूसेगा और सुअर को बोलो बाहर में वो उसको कोई भाग कोई कुत्ता का ताला का वो भी दौड़ेगा लेकिन वो जीना चाहता है उसको कोई मुसलमान ने मारे तो चिल्लाता आ करके चिल्लाता है क्यों वो जीना चाहता है वो जीना क्यों चाहता है बोला अच्छा अच्छा टट्टी खाएगा अच्छा अच्छा मोरी में नर्दमा नोली में जाएगा इधर हैं पे साफ टट्टी में लो टूट खाएगा ये इसका ये इससे ये चीज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ एंजॉयमेंट अगर, अगर सुअर को वो रास्ते में घूम रहा है उसको पकड़ के लाओ लाक्स इंटरनेशनल दे उसको साफा करके नहा कर लो और डाल लो में सिला तो रहेगा एसी घर में रह वो दौड़ के नाली में जाएगा टट्टी खाने के लिए क्योंकि इसका स्वभाव में वही आनंद है है ना तो आनंद जो आपका जो सुख है ये सुख का एक एक जीव का पूर्व संस्कार का अनुसार सुख का परिभाषा अलग अलग हो जाता अलग अलग तो होता जो जैसा स्थिति में पहुंचा है पूर्व संस्कार के अनुसार अप टू दिस पॉइंट हमारा गुरुवर्ग ने बार बार एक बात बोला बार बार सावधान से सुन लो तुम अगर आगे जाना चाहते हो भजन में तो फास्ट ट्राई टू रियलाइज योर ओन पोजीशन हमारा गुरुवर्ग ने चुनौती दिया तुम अगर आगे जाना चाहते हो तो तुम्हारा अपना पोजीशन को फर्स्ट आविष्कार करो किसी व्यक्ति ने एक गांव से जा रहा है बहुत दूर और जाके भटका गया कहां जाना है जिस गांव में जाना है पूरा उल्टा आ गया एक एक व्यक्ति को पूछा नवग्राम कहां है बोले अरे महाराज अब तो उल्टा आ गया पूरा आठ किलोमीटर उल्टा आ गया जाओ पूरा उल्टा तो आठ किलोमीटर जो उल्टा आया है आए, फास्ट एप टू तो गो बैक टू ही आठ किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा तो किस पोजीशन में मैं हूँ इस पोजीशन को पहले आविष्कार करना इसलिए ज़रूरी है कि वो पॉइंट को फिक्स रखे डाइना जाना है कि बाया जाए उत्तर की पश्चिम पूरब सब निर्णय होगा जब अपना पोजीशन को हम आई कैन नो हम अपना पोजीशन को अगर जाने तब तो हमको निर्णय होगा कहाँ जाना है कैसे जाना है जैसे बहुत दिन पहले नाविकों को एक ही दिग्ग निर्णय जनता था कांटा तो वो लोग को पता नहीं था पहले एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आया था भास्को डांगामा डागामा कोलम्बो इसका नाम बचपन में पढ़े हुआ ये समंदर में जा रहा है किस दिशा पे जा रहा है पागल का भी कोई निर्णय नहीं हो रहा है अगर वो कांटा खराब हो गया वो पागल कर हैं मर जाएगा ऐसा हुआ भी है जहाँ जाना है उल्टा रास्ता पर जाके एक जगह पहुँच गया और फिर वो जगह जाके कोलम्बास चित्कार करना चुड़ गए ऐ कौन सी देश अविष्कार हुआ फिर उधर उतारा फिर तो उसका बाद कोलम्बस ने अमेरिका आविष्कार किया क्या अमेरिका पहले नहीं था क्या पृथ्वी में वो वो नया आसमान से लाया गया डिस्कवर नॉट क्रिएटेड कोलम्बस ने अमेरिका डिस्कवर किया तो वो लैंड को आविष्कार करने का बाद डिफरेंट कंट्री से लोग जाके उधर बस्ती शुरू किया फिर फिर उसका बाद अमेरिका का आज का डेवलपमेंट देख रहे है तो शास्त्रों का विचार का अनुसार भजन में अग्रगति पाने के लिए अब हमारा पोजीशन क्या है ये निर्णय करना जरूरी है श्री जैव धर्म में कोई अगर एनालिटिकली विचार करके पढ़े ऊपर ऊपर पढ़े तो कुछ नहीं होगा एक जैव धर्म पढ़ के वो गोड़िया मठ का एकदम बहुत जाने माने प्रचारक बन जाएगा लेकिन वो समझ तब ना एक जैव धर्म से भक्ति शिलोभक्ति चित्र बोलते थे कम से कम सत दफा एक सौ बार पढ़ना चाहिए जैव धर्म में रघुनाथ बाबा जी महाराज शिवा संगन में रहते थे श्रीनाथपुर से कोई भक्त आया और दो भक्तों और लोगों दिखा भी लिया हरि नाम बहुत सारे कहानी है तो एक दफे बाबा जी महाराज को पूछा आपने तो हरिनाम दिया सब कुछ किया किपा भी किया और उसको अपरागिक जगत का वास्तव किपा मिला क्योंकि जिस दिन भंडारा दिया सचिमा ताप में सब दर्शन हुआ सिवा संगना में जब भंडारा दिया तो वो सब पार्षद प्रकुट होके सब देख प्रसाद छोड़ के देख रहा है सारे पार्षद आ गया बनावटी कहानी नहीं है भक्तिविन ठाकुर का लिखा हुआ तो ये पूछा वक्त बाबा जी महाराज के गुरुदेव को गुरुदेव हमारा पोजीशन क्या है हम किस स्थिति में हैं हमारा भक्ति का जो आपने शुरुआत कर दिया अभी हमारा सिचुएशन क्या है तो रघुनाथ बाबा ने उनको प्रश्न करना शुरू अच्छा बताओ ये क्वेश्चन किया ये क्वेश्चन किया एक एक करके बहुत इंटरोगेशन प्रश्न किया प्रश्न करने का बाद उसका बात बोला तुम्हारा सिचुएशन अभी ये है अच्छा हमारा अधिकार ये है हमारा सिचुएशन ये है फिर आगे चलना है गुरुदेव बोला ठीक है काल से आना हम तत्व तो तो उपदेश देंगे धीरे धीरे आप आगे चलोगे तो जाने के लिए अपना सिचुएशन को डिस्कवर करना कोई अगर अपना सिचुएशन को ना जाने चाहे वो कहीं भी दिखा ले, ले। उसका शरणागत अगर शरणागति अगर सिद्ध नहीं इट इज यूजलेस जब तक जब तक शरणागति सिद्ध ना होगा अपराग जगत का ज्ञान आ ही नहीं सकता कुछ आएगा थोड़ा भुण, थोड़ा बहुत आ सकता है लेकिन पूर्वपूर्ण रूप में आना संभव तो कोई अगर बोले महाराज जड़ जगत में आनंद नहीं है जरूर आनंद में अपरागिक जगत का जो आनंद है इसका विकृत प्रतिफलन इस जगत में है दिस मेटीरियल वर्ल्ड इज द परफर्टेड रिफ्लेक्शन अपरागिक जगत में प्रेम है प्यार है सच्चा उसका विकृत प्रतिफलन इस जगत में इस यही यही जो विकृत प्रतिफलन है इसी प्रेम को स्त्री पुरुषों में प्रेम ए, एक दूसरे में एट्रैक्शन ये सब लेकिन ये प्योर नहीं अपरागिक जगत का जो है ये प्योर है तो ये जगत में आनंद नहीं है बोला जरूर है आनंद नहीं है तो कौन कौन दौड़ेगा आनंद नहीं है तो क्यों लाखों करोड़ों करोड़ों आदमी संसार क्यों कर रहा है आनंद के लिए तो लेकिन आनंद का स्वरूप इसको नहीं मिला तो जड़ो जगत का आनंद है आर चिन्ह मात्रो अनुभूति ब्रह्म का अनुभूति अनंत इन्फिनिटी जगत में मैं मछली का मापी खेल रहा हूँ अनंत ब्रह्मांडों में जो ब्रह्म सुख अनुभव करता है उसका सुख ऐसा है अनंत तो समुद्र में तैर रहा है सुख ब्रह्म सुख है शास्त्रों का भागवत का विचार है जो भक्ति सुख भगवान का सेवा का सुख असदन किए वो गौमाता का जो बछड़ा है बछड़ा के द्वारा कच्चा मिट्टी में जितना गड्ढा हो जाता है उसमें जितना पानी है उसको लंघ के जाने के लिए जो कोई कष्ट होता है वो गोस्पदायते गोमाता का जो बच्चा है बाछड़ा उसका दारा जो उद्गर्त हो गया उसमें जित कितना पानी है छोटा सा पानी आ सकता ये सुख कुछ नहीं है अनंत सुख राशि भक्ति है भक्ति सुख सुख स्वरूप स्वरूपिणी जो भक्ति पाने का बाद किसी को दूसरा वस्तु पाने का कोई इच्छा नहीं रह जाता यही न जो भी हैं बहुत सारे व्याख्या करने का है लेकिन इधर ये समझ लो अर्जुन अभी कृष्ण भगवान का शिष्यत्व ग्रहण किए शिष्यत्व ग्रहण किए शिष्य शिष्य से अहम स्वाधिम प्रपण्यम अब दुनिया वाले क्वेश्चन करता है कि महाराज अगर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण किए तो आज्ञा गुरु नाम ही अविचारे पालन ये चैतन्य आपको विचार दिखाए जब गोविंद आया था सेवा के लिए ईश्वर पूरी बात का सेवा छोड़कर फिर आए तो महाप्रभु ने विचार किए अच्छा ये विचार करके बताओ कि ये कैसा करें हम गुरु सेवक है मानो जी हमार ये गुरु का सेवा करते थे अब वो हमारा सेवा करने के लिए आए गुरु का सेवा अपना सेवा कराया जाएगा संभव उचित नहीं है तो वहाँ उपस्थित था सार्वम भट्टाचार्य जो आदि तो इस समय ये तर्क दिए आज्ञा गुरु नाम ही अविचारे फलनी बोले प्रभु गुरु का आज्ञा तो अविचार गुरु का आज्ञा का ऊपर कोई विचार नहीं करना चाहिए कोई किसी किस्म का विचार नहीं करना चाहिए जो बोले वही पालन करना चाहिए तो अभी क्या करे बोले ठीक है आप तो ठीक जुक्ति बताए गुरु आगा करके गया है कि तुम हमारा शरीर छूटने के बाद चैतन्य महाप्रभु चैतन्य श्री चैतन्य देव का चरण में जाके उनका सेवा करना ऐसा आगा करके गया है इसलिए अब हमारा क्वेश्चन है कि अर्जुन वास्तव शिष्योत्व तो ग्रहण किए कि शिष्य जो ये बोल रहे हैं शिष्यों से अहम स्वाधीन हम तम प्रपंच हम इज इट ट्रू अर्जुन लोग बोल रहा है कि हम आपका शिष्य है हमको सिखाओ ये सच्चा है सत्य सत्य की एक कथा यदि अगर सत्य होता ये है नॉट हंड्रेड परसेंट ये अगर हंड्रेड परसेंट ट्रूथ होता तो गीता का बाकी प्रवचन दरकार नहीं है क्योंकि आगा दिया युद्ध करो युद्ध शुरू कर दे इसका बाद भी कृष्णों का सामने अर्जुन हजारों किस्म का क्वेश्चन डाउट क्यों करे अच्छा आप दोनों बोल रहे हैं इसमें एक बार बोल रहे हैं कर्मों करो एक बार बोल रहे हैं ऐसा करो क्या इसे कौन करे तरकाता नहीं आता तो ये अर्जुन बोल रहे हैं कि स्वाधिमाम शिष्य अहम हम स्वाधिमाम तो प्रम तम प्रफन किंतु वास्तव में हंड्रेड परसेंट शिष्यत्व सिद्ध नहीं हुआ अभी भी डाउट्स है क्वेश्चन चल रहा है अभी अर्जुन ने बता रहे हैं कि न ही पश्पो मत जक्षोकम उच्छोषणम इंद्रियाणम अबापो भूमौ असपत्न समृद्धिम समृद्धम राज्यम सुखानम ऊपि चाहिपत्यम चाधिपत्यम न ही पश्वामी हमारा तो ये लगता नहीं है जे जो शोक उपस्थित होगा युद्ध करने का बाद ये लोगों को हत्या करने का बाद जो छोकम मुच्छोषणम या एकदम ऐसा शोक है जो भूल नहीं पाएंगे एक पूरा विवश कर देगा ये शोक को भुलाने का लिए कोई कोई तो रास्ता ही हमने नहीं देख रहा कोई रास्ता ही है नहीं कहाँ करें और जो हम और यदि अगर हम निष्कंठ राज्यों भी सापस करोग राज्यम सुरानम ओपीच आधिपत्यम स्वर्ग राज्यों यह सब बाकी सारी ये जो राज्यों राजधानी हमको मिल गया फिर भी जो शोक उपस्थित होगा इन लोगों का साथ युद्ध करके इन लोगों का मारने का बाद इसको भुलाने का कोई रास्ता तो है ही नहीं हमारा सामने हम देखते हैं इसका भूलने का कोई रास्ता है नहीं भुलाने का जक्षोकम उच्छोसनम इंद्रियाणम अवापो आर ये पृथ्वी में निष्कंठक कोई शत्रु नहीं है ऐसा राज्यों राजधानी भी मिला सर्गों का राजधानी भी मिल सर्गों का राज्यों भी मिला अगर मिल जाए लेकिन ये युद्ध करने का बाद जो शोक इसको इन लोगों का हत्या करने का बाद जो अवस्था पैदा होगा जो शोक इसको हम किसी भी हालत से भूला नहीं पाएंगे संभव नहीं ये अर्जुन का तर्क है इसके बाद फिर संजय हस्तिनापुर में बैठ धीतुरा जी को बोल रहे हैं क्या बोले जो देख रहे हैं वो बोल रहे संजय उवाचो एवं उक्ता ऋषिकेशम गुरा केश परम तपहा न जत्सि गोविंदम उगता तुषम बहू ऐसा किस्म का तर्क एक एक करके तर्क उपस्थित किए उसके बाद गुड़ाकेश अर्थात जिन्होंने निद्रा आलस्य को जय किए हैं वो अर्जुन जिसका नाम है परंतप अर्थात सामने युद्ध करने जाए तो शत्रु को एकदम मर्दन कर देते हैं डरा देते हैं इसलिए इसका नाम है परंतप गुड़ाकेश और उन्होंने अपना वक्तव्यों को पेश कर दिया नौ जस से गोविंदम पुक्ता बबू बहा हम युद्ध नहीं करेंगे ऐसा करके तुसी अर्थात मौनो मौन व्रतो धारण करा यहाँ भी एक साफ़ा क्लियर जवाब है जो शिष्य है गुरु का सामने उपस्थित है वो अपना तरफ से कोई भला बुरा तो कहेगा नहीं बोलेगा अपना क्या सुविधा अपना क्या असुविधा अपना अच्छा नहीं लगे अच्छा लगे कोई तो बात नहीं पैदा होता सद शिष्य का लक्षण है गुरु जो भी बोले उसका पालन कर उसमें जो भी दुख हो कुछ भी हो उसको ग्रहण करना ये एक प्रमाण है जे अर्जुन ने वास्तव शिष्यत्व तो अभी तक ग्रहण नहीं की इसका प्रमाण है ये अगर शिष्यत्व तो ग्रहण करते तो अपना तरफ से मनमानी कोई विचार उपस्थित नहीं होता कि हम युद्ध नहीं करेंगे आ तुम कुम, तुम कौन होते हो युद्ध करोगे नहीं करोगे वो तो हम समझेगा हमको गुरु माना है हमको जब गुरु माना है तो हमारा ये ऊपर है हम बोलेंगे तुम युद्ध करोगे कि नहीं तुम अपना तरफ से क्यों विचार बना रहे हो तो ये ये एक प्रमाण है तो अर्जुन ने शिष्यत्व ग्रहण वास्तव नहीं किए परिपूर्ण रूप से नहीं किए युद्ध नहीं करेंगे बोल के पूरा मौन व्रतो धारण किए तमुवाचो ऋषिकेश सहा व भारत से नये मध्ये विसदन मीदम मचा अब बात ये हैं ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण लीलामय वो अभी थोड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा दिया अब भगवान का मुस्कान में भी बड़ा रहस्य होता है भगवान जब मुस्कुराते हैं तो उसका अंदर में बहुत रहस्य है तब तो भगवान मुस्कुराकर कुछ बोलेंगे उबाचो ऋषि के सहा प्रहसन इ भारत और सेना मध्य विसदंत निदम् मचा उभय सेना का बीच में जो विसन्न होके अर्जुन जो युद्धों से वीरती घोषणा किए हैं हम युद्ध नहीं करेंगे इसके बाद थोड़ा मुस्कुराकर भगवान श्री कृष्ण ने आपका अभी प्रवचन शुरू किया वास्तविक यहां से गीता का प्रवचन शुरुआत होता है श्री भगवान वाच अस्वोचन्ना सोच स्तम प्रज्ञावाद से गाता सुनो गता सुनश्च नानू सची पंडिता तुम तो पंडित का मापिक बात करते हो प्रज्ञावाद सुभाषा तुम्हारा जो वचन है ये लगता है तुम बड़ा बड़ी ज्ञानी हो बड़ा पंडित हो लेकिन अगर वास्तव पंडित तुम होते तो वास्तव पंडित का लक्षण क्या है वास्तव तत्वज्ञानी का आत्मविद का लक्षण क्या है माना वास्तव आत्मविद का लक्षण है ये कभी किसी चीज का लिए शोक नहीं करे सो करेगा जिस विषय में शोक नहीं करना चाहिए उस विषय में शोक करना कोई तत्वज्ञानी का लक्षण नहीं है पंडित का लक्षण नहीं है प्राण चले जाए किसी प्राण युक्त है शरीर किसी शरीर प्राण युक्त है किसी शरीर से प्राण चला गया शरीर में प्राण का आना और जाना एक किस्म का खेल ये खेला चोल निरंतर ये जो खेल है शंकराचार्य ने बार बार बताया पुनरअपि मरनम पुनरअि जननम पुनरअपि मातृ जठरे सयनम पुनो पुनरअपि मातृ जठरे सयनम जो मर गया तो उसके लिए सोचो मा दो आत्मा तो निकाल गया और वास्तव जो ज्ञानी हैं तत्वज्ञानी तो हैं वो जानते हैं आत्मवीत पुरुष जानते हैं जे ये दुनिया में आत्मा का घुमा फिरा चलते रहता है आत्मा अविनाशी है किसी शरीर के साथ उसका जुक्त तो हो जाना और काल के विवश होकर किसी शरीर से आत्मा का निकल जाना इट्स क्वाइट नेचुरल ये शरीर का लिए वैराग्य कब होता है वैराग्य तब होता है जब वास्तविक ज्ञान का उद्बोधन होता है जब वास्तविक तत्व ज्ञान होता है जो आत्मविद हो जाता है जब कोई व्यक्ति आत्मविद हो जाता है तो उसका कभी ये दुनिया का भोग के लिए अट्रैक्शन नहीं आता शरीर के लिए शरीर का रिलेटेड कोई वस्तु के लिए उसका एट्रैक्शन रहना संभव नहीं है तब तक रहेगा जब तक वो बोका है देहाध्यास शरीर का ऊपर ये शरीर आत्मा शरीर सब उस दिन पहला दिन एक श्लोक उठाया था ना जाव लिंगन नितोही आत्मा ताबत कर्म निबंधनम जावत लिंगन नितोही आत्मा ताबत कर्म निबंधनम वत विपर्य क्लेश माया जोगात माया जोग किसी भी हालत से छूटेगा नहीं गीता में भी भगवान बताया खुला पूरा पूरा ऐसा क्लियर करके बताया कि मम माया दुरातया कभी भी कोई तत्वज्ञानी पुरुष वास्तव है कि अहंकार करके कभी नहीं बोलते या हमारा माया जा हो गया आ, हम हो गया कुछ कभी नहीं बोलते तत्वज्ञानी जो ज्या पुरुष है कभी अहंकार करके नहीं बोलते किसी भी तत्वज्ञानी पुरुष दिव्यज्ञानी पुरुष कभी भी अहंकार के द्वारा ये बात नहीं बोलते हमारा हो गया हमारा माया जाय हो गया उल्टा बोलते हैं अरे हमारा तो माया जाय हो नहीं हम तो माया में फंसे हुए हैं ऐसा बोलते हैं न बोलेगा क्योंकि हर कदम पे पल पल में जो वास्तविक ब्रह्मचारी है सन्यासी है जो त्यागी जिंदगी गुजारने के लिए है वो भूल ही जाता है सबसे बड़ा भूलते हैं जो वो भूल जाता है कि हम एक त्यागी है पल पल में ये याद रखना है कि हम एक संत है हम एक त्यागी है ये बात ही भूल जाता एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दे फॉरगेट सबसे बड़ा बीमारी यह है हम एक साधु हैं हमारा उठना बटना चलना हमारा कुछ भी अगर बाहरी दुनिया देखे तो बोले ये कैसा साधु है तो हमारा माफी है बोलेगा ना संसारी आदमी लड़का लड़की जैसा है ये अगर बोमचरी सन्यास बोले तो हमने बोलने सुना जम्मू में हम कथा बोल के घर में चला गया और एक किसी सोसाइटी का नाम उसका सन्यासी वो आया और नाम का सन्यासी है और सारे गृहस्थी लोग जो माताजी है सब बोले आया कहाँ से कहाँ का सन्यासी है क्योंकि उसका चरित्र तो सब जानता है वो लोग तो कैसा घिना लगा हमारा कान में जब आया हम दुखी हुआ बहुत दुखी हुआ विश्वास नहीं कर पाता जो सिचुएशन आया है परिपूर्ण रूप में एक त्यागी व्यक्ति का ऊपर गुरु वैष्णव का ऊपर हंड्रेड विश्वास होना चाहिए अब ये हंड्रेड परसेंट विश्वास होने का जो विषय है वो हमारा भी कैरेक्टर हमारा भी स्वभाव हमारे भी आचरण के ऊपर डिपेंड करता है ओनली खाली आप लोगों को दोष देने से होगा नहीं हमारा भी जुमा है अपने को अपने को ऐसा बना के रह के अपना स्वभाव अपना चरित्र अपना सब कुछ व्यवहार की गृहस्थी व्यक्ति हो जो भी हो हमको श्रद्धा जरूर करेगा अगर नहीं कर रहा है तो बोलो माया में है इसलिए नहीं कर रहा है अगर किसी ने गौरकिशोर बाबा जी महाराज को सम्मान नहीं दे रहा है तो इसमें गौरकिशोर बाबा जी महाराज क्या आएगा आह कहाँ से आए कॉपिन पर के बैठा हुआ है नदी का नीचे मुर्दा का कपड़े को धोकर गंगा में पहनते हैं किसी से कुछ मांगते नहीं तो किसी को सम्मान देना नहीं देना ये तो उसका विषय है और ये परमांसो बाबा जी महाराज को कोई कोई उसका ऊपर कोई हिसाब किताब है कोई कि हमको सम्मान करे नहीं करे करो तो करो नहीं तो नहीं करो करो भी हमारा कोई स्पर्श नहीं करता तो ये जो बात है हर वक़्त विचार बना के रखना चाहिए जो हम तैगी है हम सन्यासी है हम ब्रह्मचारी ब्रह्मचार्य ये बात को बिल्कुल इसका धुनी धुनी जानते हो ना धुनी जलाकर कर भले यह बैराग्यों का धुनी हर वकत अंतर आत्मा में जलते रहे हर वक्त अपना अंदर में बैराग्या का धुनी जलते रहे तो उसमें ताप आएगा लाइट भी आएगा रोशनी भी आएगा वो बैराग्या का धुनी बुझ जाए तो ये भोगों में उलझ जाएगा उस वो भूल जाएगा वो संसारी आदमी का माफिक शुरू कर देगा उसका एक्टिविटीज चाल बोल सब कुछ है उठपटांग हो जाएगा धी स्थिर विवेकवान एक एक बात बोलना हिसाब करके एक एक एक-एक कदम रखे तो विचार कर ये तब हो पाता है जब गुरु वैष्णव का करीब करीब रहता है अगर कोई सुविधा प्राप्ति के लिए गुरु वैष्णव का सामने आया है ह्यूड भी 100 परसेंट चीटेड किसी सुविधा प्राप्ति के लिए कोई प्रतिष्ठा मिल जाए महाराज के पास रहने से कोई किसी भी सुविधा प्राप्ति के लिए आए बात सब सेवा भाव लेके अगर नहीं आए तो ह्यूड भी हंड्रेड परसेंट चिटेड वो एक सौ भाग चीटेड हो जाएगा तो ये आत्मोविद पुरुषों का माँ पी का बात करते हो प्रज्ञा वादांग सुभाषा लेकिन लक्षण यह है किसी शरीर से आत्मा चला गया किसी शरीर में आत्मा अनुप्रविष्ट हुआ इसके लिए तो आत्मविद पुरुष कभी रोते नहीं है सोचते सोचते नहीं है क्योंकि आत्मविदिद पुरुष को पुरुष को पूरा मालूम है जन्म हुआ तो मरना ही है।, है आजीवा शत वर्ष से अवश्य मरण और उसका बाद भगवान श्री कृष्ण ने बताया न तू एवा हम जातु नासम न इमे इमें जनाधिपाह न चै न भवि स्वामां सर्वे वयमतः परम कैसी बात कर रहे हो तुम अर्जुन तत्विद तो पुरुष तो ऐसे बात नहीं करते तुम्हारा बात सही नहीं है लक्षण बहुत विपरीत है देखो तुम हम जितना सारे तमाम दुनिया का जितना सारे प्राणी है जीव है मानव है अनंत काल का इतिहास में पीरियड में ऐसा कभी भी कोई टाइम नहीं था जो जीवात्मा अभी जिंदा है वह नहीं था हम भी नहीं था ऐसा नहीं था इन इन्फिनी पीरियड का हिसाब में अनंत काल का जो हिसाब है ये हिसाब के अनुसार जितना सारे जीव है तुम्हारा सामने है या तुम्हारा सामने में नहीं है अनंत जीव राशि कोई ऐसा अनंत काल के का हिसाब में ऐसा कोई समय नहीं था जब ये जीव राशि नहीं था और हम भी नहीं थे सिर्फ ये पार्थक्य है व्हाट इज द डिस्टिंक्शन जो हम परमात्मा हैं तुम जीवात्मा ये श्लोक का भावार्थ में भक्ति मनोज ठाकुर जी ने बताए सिर्फ पार्थक्य ये हैं मानो की भगवान से कृष्ण ये बोलना चाहता है कि हम परमात्मा हैं और तुम लोग सब जितना सारे जीवात्मा हैं जीवात्मा है ना ये जीवात्मा और परमात्मा का संबंध अनंत काल का इंफिनिटी प्योर व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन आई स्टार्टेड माय रिलेशन विद कृष्णा नोबड़ी कैन से किस टाइम पे अनंत काल का इतिहास का कौन समय पर हमारा संबंध कृष्ण का साथ शुरू हुआ ये इट इज एबजर्ड ये वही नहीं सकता ये अनंत काल अनंत काल का जीव बहुत आदमी फॉरेनर लोग मेरा सामने क्वेश्चन किया महाराज जीव तो आ जीव राशि क्या नया प्रोडक्शन होता है देखो क्या क्वेश्चन है <laughs> फॉरेनर लोग महाराज जीव राशि जो जितना सारे जीव राशि का नया प्रोडक्शन होता है मैंने आम बोला व्हाट डू यू मीन क्या बोलना चाहते हो जब जीरा जीव राशि इन्फिनीटी बोल दिया गया काउंटलेस उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्यों कर रहे हो जब जीवात्मा नित्य है अनंत जीव राशि और नित्य है तो उसका प्रोडक्शन फैक्ट्री में प्रोडक्शन का माप क्यों क्यों सोच रहे हो कितना बुद्धि है देखो कि इंडिया का कोई आदमी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया हमारे सामने मैं महाराज जीवात्मा क्या प्रोडक्शन होता है नया नया नहीं अनंत काल से जीवात्मा है जितना सारे जीवात्मा सब हाँ इन्फिनीटी जीवात्मा काउंटलेस और महाप्रभु चैतन्य चरितमित पे जब वासुदेव घोष बोले प्रभु ये ये जो ब्रह्मांडों का जीव का दुख हमारा सहन नहीं हो रहा है आप एक विनती करो आपका सामने ओ ये ब्रह्मांडों का उद्धार कर इसका पूरा दुख जो है पाप जो है जितना सारे दुख है जो कुछ भी है सब हमारे ऊपर दे दो हम ले ले तो चैतन्य तो महापु मुस्कुरा के बोला तुम क्या सोचते हो कृष्ण क्या कृष्ण क्या कृष्ण क्या असमर्थ है एक गुल्लार का पेड़ है गुल्लार जानते हो डुमर पीक एक गुल्लार का पेड़ में एक गुल्लार अगर पक कर गिर गया गया जमीन पे नष्ट हो गया इसके लिए क्या गुल्लार का पेड़ रोना शुरू कर दिया हमारा एक गुल्लार खराब बोलेगा बोलेगा नहीं अनंत इन्फिनेटी ब्रह्मांडो जा ब्रह्म संहिता में बल, बता रहे जसो कालो मथावलंबो जीवंती लोम बिलजा जगदना था विष्णुर महान स इो यस्व कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा जब ब्रह्म संहिता भी ये बोले जिस एक अनिषित कालमतावलंब जीवन तिलोम बिलजा जगदंड नाथा ब्रह्म रुद्र शंकर सब जितना सर लोकपाल है जगदंड नाथा जगत को पालन करने के लिए जो फिक्स पोजीशन दिया गया उसको पालन करने के लिए एक पोजिशन दिया गया जिससे कि जात ज एक निश्वास के द्वारा प्रकटित होता है एक एक ब्रह्मांड सब ब्रह्मांड में सब लोकपाल गण भगवान का आदेश का द्वारा आदेश का पालन करते हैं और समय के अनुसार ब्रह्मांड भी खत्म दे लो ये है कृष्ण तो तुम्हारा अंदर में तुम तो प्रला जैसा हो तुम्हारा अंदर में ये ब्रह्मांडों का उद्धार के लिए जो जो चाहत आया जो एपिल आया पार्थना आया बीट स्योर कृष्ण गोइंग टू अप्रूव बीट निश्चित रहना कृष्ण इसको अप्रूव कर देगा जाओ तुम भगतो हो जाओ उधर हो गया अरे अब किसी ने बहुत सारे प्रश्न आता है हरिदास ठाकुर के साथ प्रश्न होता है गोरंग महापो का अच्छा हरिदास तुम बोल रहे हो कि हरिनाम के द्वारा हमारा हरिनाम के द्वारा सारे जीव उद्धार हो जाए तो तो नया जीप ये सब जीव कहाँ से आया हरिशक उत्तर को दे रहा है प्रभु जैसे अयोध्या जी का अवतपुरी का राम राम जी जब जाने का टाइम में सारे अवतपुरी खाली करके लेके गया और खाली करके लेके गया फिर ये सब जीव कहाँ से आया भले नया जीवात्मा को सब उद्बुद्ध करमे कर्मों में, में उद्बुद्ध करके जो नया बर्डेड सोल है उसको उदबुद्ध करके फिर इधर भर के रख के गए जितना सारा इन्फिनिटीबद्ध जीव है वो सबको लाया और उसका अंदर में देख के उसको कर्म में उद्बुद्ध करके उधर फेंक के फिर गया हरिदासागुरु बोल रहे ऐसा करके जो जस्ई को निश्चे कालमथावलम एक एक लोमकूल लोमकूप में महाविष्णु का अनंत ब्रह्मांड घूम रहा है ते भगवान का परिमाप कौन करे कोई कर सके संभव नहीं है तो देखो ये सब जो है जितना सारे जीव है ये जनाधिपाह ये जो राजा राज्यो रा, ये जो राजा सब लोग उपस्थित हैं सब क्षत्रिय लोग जो है युद्ध करने के लिए आया है और ऐसा टाइम नहीं था इन्फिनिटी काल का इतिहास में अतीत में ये नहीं था वर्तमान में है भविष्यत में नष्ट हो जाएगा ऐसा कोई बात नहीं इसका एग्जिस्टेंस नित्य है सिर्फ ये फर्क है कि ये शरीर का साथ इच्छा संयोग और वियोग मैटेरियल शरीर का साथ उसका संजोग और वियोग का संगठन मैटेरियल शरीर का साथ उसका आत्मा का संगठन और वियोग असंगठन ये होते रहता है और अहंकार कारण शरीर होने के कारण ऐसा करके आस्फालन करके बात हम देख लेंगे हम नहीं करेंगे ये सब जो बात है ये अज्ञानी का लक्षण है अज्ञानी व्यक्ति ये सब हम देख ले व्हाट ए मैन यू आर लाइक आई विल सी ये जो बात है ये अज्ञानी का बात है ज्ञानी व्यक्ति कभी आस्फालन करके बात नहीं करें कोई सिद्धांतों का स्थापन करे गुरु वैष्णव का कट्टोर वो अलग बात है लेकिन अपना कुछ विषय लेके दुनिया का दुनियादारी का चीज़ अहंकार प्रकाश कभी नहीं करेगा नहीं करेगा और भगवान श्री यहाँ से वास्तविक तत्व ज्ञान का शुरुआत है बहुत ध्यान से सुनना संसार छूट जाएगा अगर संसार चाहते हो तो ये प्रवचन मत सुनूँ संसार चाहते हो कि प्रवचन नहीं सुनना चाहिए अगर संसार नहीं चाहते हो संसार से छुटकारा चाहते हो तो निश्चित रह जाओ ये गीता का व्याख्या सुनने का बाद वास्तव सुने हो तो ये आपका संसार नहीं रहेगा देहीनो अस्मिन यथा देहे कौमाररम यौवरम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस तत्रो नमुजती भले ये देहों में ये शरीर में ये अभी पैदा हुआ उसका बाद उसका बाद बुढ़ापा आया उसका बाद मौत आया ऑल डिफरेंस स्टेजेस ऑफ लाइफ अपना जो जिंदगी है इसमें अलग अलग किस्म का स्टेज आता है कभी ऐसा दिन आया था जो हम पैदा हुआ था करके रोया था भक्ति विनोद ठाकुर का कीर्तन जरूर करना अगर बैराग्यो चाहते हो अगर किसी ने बैरा को चाहता है कि गुरुजी बोला ये पहुपात का वैष्णव के इसको डेली पाठ करना और इसका साथ साथ भक्ति माकुर जग या जगह कीर्तन क्रमे दिने दिने कीर्तन जरूर करना चाहिए बिल्कुल वो भी ध्यान के साथ निर्जय अवस्था जो अगर कीर्तन करे भाप को काट कर कीर्तन करे भाप को लेके कीर्तन नहीं कर रहा है वो कीर्तन वास्तव कीर्तन नहीं जो कीर्तन करते हैं आँखें मूद के और भाप को चिंतन करे तो वो वास्तव कीर्तन भगवान को सुखी करने के लिए गुरु वैष्णव को सुखी मनाने के लिए जो कीर्तन है ये वास्तव कीर्तन है बाकी कीर्तन नहीं है वो दिखा है मठ में कीर्तन होता है हमारा साढ़े तीन बजे बैठने का टाइम हो गया हमको कीर्तन करना चाहिए तो ये जो यथा यथादेहे शरीर का अंदर जो अप डाउन है कभी बच्चा है कभी पैदा हुआ अभी बच्चा है कोमर जौन कम है दिने दिने बालक वहिया खिलेनु बालक समो हैं तार पर उसका बात बड़ा हुआ दिने दिने पाटपुरी ओहो रहो है लिखा हुआ है कितना सुंदर तो भक्तिविनाथ ठाकुर ने सुंदर व्याख्या किया है इसका जे शरीर का अंदर शरीर का स्टेज है आत्मा का कोई स्टेज नहीं रहता है आत्मा एक स्त्री और पुरुष स्वामी स्त्री ये दोनों से अगर आत्मा निकल आसमान में ऐसा खड़ा है तो किसी का बोलने का हिम्मत है कि कौन स्त्री और कौन पुरुष है बोलने का हिम्मत नहीं है आत्मा निकल गया अभी जो शरीर है वो स्वर्य छोड़ दिया तो आसमान में आत्मा खड़ा है ये दोनों जीव जीवात्मा इसमें कौन पता नहीं चलेगा संभव नहीं लेकिन सूक्ष्म रूप में उसका अंदर में कारण शरीर में उसका किंतु अनुभूति है कारण शरीर अभी छूटा नहीं उसका अंदर में अनुभूति है लेकिन बाहरी दृष्टि में अनुभव नहीं होगा कौन सी कौन पुरुष तो ये जो है ये शरीर का स्थिति है और देहांतर प्राप्ति का बारे में हिन्दू शास्त्रों में हंड्रेड विश्वास शरीर छोड़ना शरीर पकड़ना नया ये जो भाव है ये हिंदू शास्त्र में सनातन शास्त्र में ये परिपूर्ण विचार है इसका बारे में फिर चर्चा होगा काल से महाराज जी का भी सेवा है काल फिर चर्चा होगा धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे गुरु जी का कृपा लेकर पहुपा का कृपा लेकर वंशा कल्पतरुष कृपा सिंधु पति तान पावन भो वैष्णव भ्यो नमो नम